Shanti, shanti hi. Om Aham Rudra Viru Vasu Vishvaram, yaham Aditi Rudra Vishwadevi. अहम मित्रा वरुणो भांदी अहम अश्विनो भा शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ पच्चीसवें पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम वाघाभ्रिणी सूप्त है इसमें परमेश्वर कि कुछ घोषणाएं हैं परमेश्वर कुछ कह रहे हैं परमेश्वर अपनी आप बता रहे हैं इसलिए यहां पर अहम शब्द का प्रयोग है तो हमने देखा कि ये जो शब्द हैं ये कैसे हैं जिनसे क्या अर्थ की प्रती होती है तो पिछले दिनों हम एक समस्या पर विचार कर रहे थे कि हम संसार को देखकर संसार का अर्थ जानते हैं तो वैसे ही वेद को पढ़कर वेद का अर्थ जानते हैं ये स्वाभाविक क्यों नहीं है संसार को देखकर तो हमें लगता है कि हमें पता है हमें मालूम है लेकिन वेद को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि हमको समझ में आ गया है हमको पता लग गया है और फिर संसार से वेद समझ में नहीं आ रहा है वेद से संसार समझ में नहीं आ रहा है फिर इनकी संगति कैसे लगेगी इस पर विचार करते हुए हमने देखा था कि हमारे पास जो शब्द हैं उन शब्दों को जानने और समझने की योग्यता चाहिए जैसे संसार के पदार्थों को लाखों व्यक्तियों ने आज तक खोजा कोई पूरा नहीं कर पाया तो वैसे ही संसार को बताने वाले जो पादर हैं, उनको भी कोई कैसे प्राप्त कर सकता है तो हमारे यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कि उस वेद को समझने के लिए ऋषियों ने ब्राह्मण बनने का विधान किया तो ब्राह्मण को हमने पिछले दिनों देखा था कि उसको द्विज कहते हैं उसको द्विज क्यों कहते हैं ये बता रहे थे हम कि उसका दूसरा जन्म होता है अर्थात एक जन्म माता पिता से और दूसरा जन्म उसका गुरु के घर से इसको भी हम वंश परंपरा मानते हैं इस वंश परंपरा को जो माता पिता से वंश परंपरा चलती है उसको यौन कहते हैं यौनिज कहते हैं और जो परंपरा ज्ञान से चलती है उसे मौख कहते हैं मुख से चलने वाली परंपरा कहते हैं अर्थात मुख के द्वारा ज्ञान एक से दूसरे में संक्रमित होता है और दूसरे को विद्वान बनाता है इसलिए ये परंपरा मौख कहलाती है तो हमारा जो जन्म है एक माता पिता से होता है और दूसरा जन्म हमारा गुरु जन्म से होता है तो इसलिए उसको बीज कहते हैं एक संस्कृत में बीज दांतों को भी कहते हैं हमारे मनुष्यों के जो दांत हैं, वो बचपन के दांत प्रायः गिर जाते हैं और उनके बाद नए दांत आते हैं तो इनको इसलिए द्विज कहते हैं इनका भी दूसरा जन्म हुआ होता है और तीसरी चीज है जिसे द्विज कहते हैं वो पक्षी को कहते हैं पक्षी का जन्म भी दो बार होता है एक बार वो अपनी माँ सा पिता के अंडे के रूप में पैदा होता है और दूसरी बार वो अंडे से बाहर निकलकर जन्म लेता है इसलिए पक्षी भी द्विज कहलाते हैं तो जो द्विज हैं, वो इसको हम जानते और समझते हैं इसलिए ब्राह्मणों को यहाँ पर द्विज कहा गया है अब हम देखिए रहे हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण इसलिए कहते हैं कि वो ब्रह्म अर्थात वेद का जानने वाला है वेद को पढ़ने वाला है वेद को समझने वाला है अब उसको समझने वाला बनने के लिए जो आधार है जो भूमि है जो शर्त है वो हम पतंजलि के शब्दों में देख रहे हैं पतंजलि जी कहते हैं कि ब्राह्मण न निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्ययो जे यश अर्थात कोई समझता हो कि मुझे वेद कुछ पढ़ना है कुछ मेरी समझ में आ जाए ऐसा प्रयत्न करना है तो उसे पूरा वेद तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन केवल वेद पढ़ने से काम नहीं चलना है उस वेद को समझने के लिए वेदांगों को भी समझना होगा और जैसे आप जानते हैं कि वेद जैसे चार हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद उसी तरह से उसके उपवेद हैं आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व वेद अर्थवेद और उसके बाद वेदांगों की गिनती आती है और वेदांगों की गिनती में शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ये छह वेदांग कहलाते हैं ये वेद के अंग हैं अर्थात जैसे अंगों से मिलकर के अंगी अर्थात शरीर बनता है वैसे ही वेद रूपी शरीर को समझने के लिए ये छह जो अंग हैं इनको हमें समझना होगा यदि इन छह अंगों को हम समझते हैं तो वेद हमारी समझ में आ सकता है तो इसलिए पतंजलि जी कहते हैं ब्राह्मणे ज्ञान की जब उपासना की जाती है तो किसी और की उपासना नहीं होती जब किसी और की उपासना करते हैं तब हम ज्ञान की उपासना नहीं करते हम उस वस्तु कला कौशल को सीखने के लिए ज्ञान लेना चाहते हैं लेकिन जब हम ज्ञान के प्रति समर्पित होते हैं तो ज्ञान के लिए फिर हमारा जो बाह्य प्रयोजन है संसार का वो कोई अर्थ ही नहीं रखता तो इसलिए यहां कहा कि ब्राह्मणी ने निष्कारणो धर्म यहां ब्राह्मण के साथ दो बातें हैं कि ब्राह्मण होता वो है जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण वही हो सकता है जो निष्कारणो धर्म अर्थात इस वेद पढ़ने से हो सकता है उसे कोई भौतिक लाभ हो या ना हो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो या ना हो दुनियादारी में कोई प्रतिष्ठा मिले या ना मिले तो वो बिना मिले भी उसको ही स्वीकार करे ब्राह्मण है बिना किसी विशेष स्वास्थ्य प्रयोजन के क्या करना चाहिए षड अंगों वेदो अध्यय छह अंगों सहित शिक्षा कल्प व्याकरण चंद और ज्योतिषहीन अंगों के सहित वेदों को केवल पढ़ना नहीं है उसको समझना है उसको जानना है उसके गहराई से अध्ययन करना है तब वो वेद हमारी समझ में आता है इस वेदाध्यन की अनिवार्यता बताने के लिए आपसतंभ धर्म सूत्र ने एक रोचक बात कही आप धर्म सूत्र में एक पंक्ति आती है वो कहता है कि आप यदि दुनियादारी करेंगे व्यापार व्यवसाय करेंगे खेतीबाड़ी करेंगे तो बहुत समय आप अपने ज्ञान उपार्जन में नहीं लगा सकते आपको वही का कुछ समय निकाल करके इस काम में लगाना पड़ेगा तो उतने काम की हानि होगी और जब यहां लगाएंगे तो उस काम की हानि होगी जब आप आजीविका के काम करेंगे तो अध्ययन अध्यापन में समय की न्यूनता होगी और जब आजीविका के काम करना छोड़ करके अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे तो आजीविका की न्यूनता होगी तो स्वाभाविक होगा फिर क्या करना तो इसके लिए देखिए हमारे यहां एक अद्भुत सिद्धांत जिसको कुछ नहीं करना है उसको भिक्षा मांगनी होती है ब्रह्मचारी आजीविका को कोई काम नहीं करता उसे भिक्षा मांगनी है वानपस्थी आजीविका का काम नहीं करता उसे भिक्षा मांगनी है सन्यासी भी आजीविका का काम नहीं करता उसे भी भिक्षा मांगनी है और इसी तरह से ब्राह्मण भी आजीविका करना अनिवार्य नहीं है चाहे भिक्षा मांगे उसको वेद पढ़ना अनिवार्य है तो वेद पढ़ने की परिस्थिति में हो सकता है उसकी आजीविका पिछड़ जाए उसकी आजीविका नष्ट हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए तो इसके लिए आपत्र ने एक पंक्ति लिखी है वो लिखते हैं वेद कृषि विनाशाय कृषि वेद विनाशिनी मतिमान उभयम अशक्तु कृषि सरल है शब्द वेद कृषि विनाशा कृषि यहाँ प्रतीक है आजीविका की इसमें सब कुछ आ जाता है व्यापार है मजदूरी है खेती है नौकरी है सब आ जाए वेद कृषि विनाशा यदि आप वेद पढ़ोगे और वेद में ज्यादा समय लगाओगे तो आपका आजीविका धंधा चौपट हो जाएगा वेद कृषि विनाशाय और कृषीर वेद विनाशिनी यदि आप, आप अपनी आजीविका पर अधिक ध्यान दोगे अपनी कमाई पर अधिक ध्यान दोगे अपनी खेती पर अधिक ध्यान दोगे तो आपका ज्ञान समाप्त हो जाएगा न्यून हो जाएगा उसको समय नहीं मिलेगा तो वेद कृषि विनाशाय कृषि वेद विनाशिनी क्या करें शास्त्र कहता है मति मन उभयम कुरियात जो समझदार हो समर्थ हो जो दोनों को संभाल सकता हो दोनों को साथ लेकर चल सकता हो दोनों कर ले और यदि यह परिस्थिति आ जाए कि दोनों में से एक ही का चुनाव करना है तो हमारे ऋषि आजीविका को महत्व नहीं देते जबकि आजीविका जीवन का सबसे बड़ा आधार है शिक्षा तो बाद की बात है दूसरे क्रम की बात है लेकिन कहा यहाँ? विपरीत है उल्टा कहा गया है क्रिशी वेद कृषि विनाशाय कृषि वेद विनाशिनी वेद से कृषि नष्ट होती है कृषि से वेद नष्ट होता है वेद विनाशिनी करे कौन मतिमान उभयम कुरियत जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको दोनों करने का निर्देश है और अशक्तु कृषि में तेजे यदि केवल एक ही काम कर सकता है दोनों काम नहीं संभलते तो फिर आजीविका छोड़ देनी चाहिए कितनी विचित्र बात आजीविका क्यों छोड़ देनी चाहिए इसलिए कि ज्ञान उत्कृष्ट है कर्म जो है वो ज्ञान से पैदा होता है यदि ज्ञान है तो कर्म हो जाएगा आगे पीछे उसका लाभ मिल जाएगा लेकिन यदि ज्ञान नहीं रहा और केवल कर्म किया तो वो कर्म बहुत स्वल्प होगा बड़ा शिथिल होगा बड़ा छोटा होगा उससे वो उपलब्धि नहीं हो सकती इसलिए कहा कि वेद कृषि विनाशा कृषि वेद विनाशी उसको दोनों काम करने चाहिए उसको खेती भी करनी चाहिए ना? और उसको वेद भी पढ़ना चाहिए उसको प्रवचन भी करना चाहिए उसको और काम भी करने चाहिए व्यापार भी करना चाहिए किंतु यदि ऐसी परिस्थिति है कि दो में से एक ही कर सकते हैं तो फिर वेद का ही रास्ता चुनना चाहिए और ये वेद का ही रास्ता चुनना चाहिए इसका अभिप्राय यही है कि मुख्य क्या है मुख्यता किसे है एक वेद के बड़े अच्छे कर्मकांडी विद्वान थे सेल्यूकर जी जो हमारे मेहमान के कारण उनका आर्य समाज में अच्छा परिचय भी हुआ था वो सब जगह आते जाते भी थे और उनके यहाँ ये जो में हिंसा का इसीलिए विवर्जन छोड़ना हो गया था विरोध हो गया था वो बिना हिंसा के यज्ञ कराते थे वो एक बार ऋषि उद्यान आए तब उन्होंने कहा कि देखो वेद को बचाने के लिए वेद को पढ़ने के लिए हमारे यहाँ कितना महत्व दिया गया है कि ब्राह्मण को भिक्षा का विधान किया जबकि ब्रह्म भिक्षा का विधान ब्रह्मचारी को था ब्रह्म भिक्षा का विधान सन्यासी को था दीक्षा का विधान वानप्रति को था लेकिन गृहस्थ होने पर भी भिक्षा का जो विधान है वो ब्राह्मण के साथ है क्यों वो कहते हैं कि यदि भीख भी मांगनी पड़े तो वेद का पढ़ना नहीं छूटना चाहिए ये अलग बात है कि आज हमारे ब्राह्मणों ने वेद छोड़कर भीख ही मांगने को महत्वपूर्ण समझ लिया है वो कहते हैं कि वेद पढ़ने के लिए भीख भी कोई मांगता है तो बुरा नहीं करता है उसको हर समय वेद को सर्वोपरि मानकर रखकर चलना चाहिए तो इस दृष्टि से यहां पर कहा गया है कि ब्राह्मण निष्कारणो धर्म षडंगो वेद्यय जैसी थी वेद को केवल एक छोटी सी पुस्तक के रूप में ही नहीं पढ़ना है वो षडंगो वेद छह अंगों सहित शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष सहित क्यों कि ये वेद को खोलने के काम आते हैं ये वेद को समझने के काम आते हैं तो इसलिए कोई ये सोचता हो कि मैंने वेद पढ़ा और मुझे तो वेद की बात जमी नहीं जो शब्दार्थ वहां दिखे उनकी संगति बैठी नहीं तो मैं ये सोचूं कि ये वेद पढ़ना व्यर्थ है या वेद में कुछ नहीं है ये दोनों ही धारणाए गलत है वास्तव में वेद को जो समझना है वेद को जो जानना है उसको जानने के लिए हमें इन सहायक ग्रंथों की आवश्यकता होती है ये वेद के व्याख्यान है ये वेद के रास्ते हैं, वेद के मर्म को समझाने का ये उपाय है तो यहाँ पर कहा गया शिक्षा है कल्प है व्याकरण है निरुक्त है छंद है ज्योतिष इन छह वेदांगों को उपांगों को वैदिक साहित्य को देखने से पढ़ने से हमें वेदार्थ में प्रवृत्ति होती है हम जो भी चीज जानते हैं ऋषि दयानंद कहते हैं कि व्याकरण आदि के अध्ययन करने से यदि वेदार्थ में प्रवृत्ति न हो तो इनका अध्ययन करना ही बेकार है निरुक्त पढ़कर वेद नहीं समझ में आया तो फिर निरुक्त क्या पढ़ा निरुक्त को पढ़ते ही इसलिए है कि वो वेद हमारे समझ में आ सके वेद को समझने समझने के लिए हमको निरुक्त आवश्यकता होती है हमने देखा कि इस तरह से वेद को यदि हम समझना चाहते हैं तो उतनी ही गहराई वेद में भी है जितनी गहराई हम इस संसार में देख रहे हैं तो जैसे संसार को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है वैसे ही वेद के अर्थों को जानने के लिए भी गहरी बुद्धि जो सूक्ष्मता को पकड़ सकती है ऐसी बुद्धि की अपेक्षा होती है ये बात जब हमारी समझ में आ जाएगी तब फिर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि वेद में पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आता है या वेद में कुछ दिखाई नहीं देता है या वेद निरर्थक लगते हैं क्योंकि जैसे संसार की गहराई को कुछ वैज्ञानिक अपनी अपनी परिश्रम से प्रतिभा से जान पाते हैं वैसे ही जो व्यक्ति वेदों को अंगों के साथ पढ़ता है छह अंगों के के साथ साथ पढ़ता पढ़ता है, है, वैदिक साहित्य के साथ पढ़ता है, तो उसे वेद का जो महत्व है उसका जो रहस्य है उसका जो तत्व है उसकी समझ में स्पष्ट हो जाता है इसलिए वेद भी उसी तरह से अपना व्याख्यान लिए हुए है जैसे ये संसार लिए हुए है तो इस वेद के व्याख्यान को समझने के लिए हमको ये प्रयत्न करना होगा तो तब ये हमारी जो वाणी है जिसके लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं अहम रुद्रे भी वसुघी तो वो जो परमेश्वर की वाणी है उसका कथन है कि मैं रुद्रों के साथ वसुओं के साथ चरामी इस संसार में विचरण करते हूँ अर्थात मेरे विचरण करने का जो उपाय है मेरे विचरण करने का जो साधन है वो क्या है अर्थात इन जो सामर्थ्य वाली दिव्य शक्तियां हैं ये देवता हैं, इन देवताओं के माध्यम से ही इस संसार में परमेश्वर का विचरण हो रहा है परमेश्वर की वाणी इन देवताओं के माध्यम से प्रकाशित हो रही है ये बात हमारी समझ में तब आती है जब हम इस पर विचार करते हैं ओ